है, साधनों की मात्रा और उसका जो प्रयोग है की, का जो कारण है वो है अविद्याण है अविद्याद्या दोनों की मात्रा होती है क्रम से मात्रा में है। कारण से जिसका क्रम बढ़ा तो दे मात्रा में बड़े तो नहीं बढ़ेगी तो परिणाम नहीं आएगा इस कारण से बाकी जो उपाय कर देंगे अब नहीं हो पा रहा है तो मूल कारण यही है ज्ञान और व्या की इसकी मात्रा नहीं बढ़ाते हैं इसकी जल्दी नहीं होता है अब कह रहे हैं कि ते नव योगिना मृदु मध्य अधिक मात्र उपाय बढ़ती है उपाय प्रत्येक का जो अनुष्ठान करने वाले योगी होते हैं वो नौ प्रकार के होते हैं ना, योगी ना। वे जो नौ प्रकार के योगी होते हैं मृदु पाए वाले मध्य उपाय वाले और अधिक उपाय वाले होते हैं नाम है तरह से। कम जाता जाता। आ, कम ज़्यादा बीच और सबसे तो अब इसके पहले तीन विभाग तो बना दिए तद ये था मृदु उपाय मध्य उपायत्र उपाय तीन उपाय होंगे पहला मृदु उपाय हो गया दूसरा उपाय और तीसरा अधिमात्र उपाय हो गया तो मृदु वाले से मध्य वाले का पहले हो जाएगा मध्य वाले से अधिमात्र वाले का पहले हो जाएगा तत्र मृदु उपायों तीन हो तीन उपाय पहले बता दिया मृदु मध्य अधिमात्र अभी इनमें से एक एक भी तीन तीन विवाह कर दिए हैं मृदु उपाय जो होता है वो भी तीन प्रकार का हो जाता है तीन विवाह उसके वजह त्रिदुभक्ति कौन कौन उसका नाम क्या रख दिया है मृदु संवेद मध्य संवेद और तीव्र संवेद दो नाम तो एक हैं मृदु मध्य तीसरे में आगे इनमें अधिमात्र हो गया और ये संवेद हो गया बस तदीय था मृदु संवेगा मध्य सम्वेगा तीव्र संवेगा इसमें था अधिमात्र संवेग उपाय मृदु उपाय और मृदु संवेद मध्य मध्य तीव्र फिर, संदेव, संदेव, फिर संदेव, संदेव, संदे, संदे, उपाय मृदु समवेद अध्य समेद और तीव्र समवेद फिर अधिक मात्र उपाय मृदु समवेद मध्य समवेद और तीव्र ये तीन के तीन तीन उपाय के मध्य उपाय के मृदु संवेद मध्य और संवेदे संवेद के भी तीन ही नाम है मृदु मध्य और तीर्थ अधिमात्र उपाय और तीर्थे मध्य तीर समेक सबसे बड़ा ये मध्य तथा तीर्थसवेग मध्योपाया तथाधिमातपाया तत्मातृपाया पहले यहाँ से देखो तीन प्रकार के योगियों की लिए बताए ना नौ प्रकार के योगी होते हैं उनके तीन विभाग पहले करो मृदु एक हो गया मध्य दूसरा हो गया और तीन उंगली ले लो इस तीन उंगली में फिर एक एक के तीन तीन विभाग और उसकी गिनती करो मृदु संवेद है ये मध्य संवेद है ये तीव्र संवेद है नहीं अधिमात्र नहीं, उपाय से कहें मृदु उपाय पूरी उंगली का नाम हो गया मृदु उपाय दूसरे का नाम हो गया मध्य मत्य उपाय तीसरा पैमाना हो गया अधिमात्र उपाय तीन पैमाना पहले ये हो गया ना मृदु मध्य अधिमात्र अब इसके फिर तीन तीन विभाग के के का हो जाएगा मृदु पैमाना जो है मृदु उपाय जो है उसके तीन विभाग हो जाएंगे पहले का नाम हो गया मृदु संवेद फिर दूसरी का नाम हो गया मध्य संवेद फिर तीव्र संवेद तो ये पहला उपाय हो गया दूसरी उपाय के भी वही नाम हो जाएंगे मृदु मध्य तीन तीसरे वाले का वही नाम हो गया मृदु मध्य और तीन हाँ मृदु मध्य तीन हो गया न पहले मृदु मध्य अधिमात्र ऐसे भी बात करेंगे तो पूरे ये पट्टे का नाम हो गया पहला उपाय मृदु मध्य और अधिमात्र कि एक-एक के तीन-तीन विभाग हैं मृदु मध्य तीव्र उधर तो मृदु मध्य हाँ मृदु मध्य तीव्र मृदु मध्य तीव्र तो ये सचिन ऐसा कर सकते हैं तत्र तो मृदु उपाय जहाँ लिखा है उसको अगर ऐसा करे तत्र मध्य उपाय वहाँ पे त्रिविध तो, तत्र अधिमात्र उपाय वहाँ पे त्रिविध ऐसा कर सकते हैं हाँ त तद्यथा मृदु उपायदो मृदु संवेगा मध्य समयेगा तीव्र संवेगा यदि हो पहले में मृदु संवेद मध्य सम्वे तीव्र मृदु उपाय हो फिर मध्य उपाय में आएगा तथा मध्य उपाय मृदु संवेगा मध्य समबेगा और तीव्र संवेगा तत्र अधिमात्र उपाय आई थी अब ये दोनों को जो छोड़ दिया छ विभाग हो गए ना इसके एक एक के तीन तीन दो के दो छे हो ये दोनों को छोड़ दिया अब तीसरे का ले लिया अधिमात्र उपाय वाले अधि मात्र में भी। में मृदु सभ व्यग है मध्य सभवेग है तीव्र सभव्यग है इनमें से फिर दो को छोड़ दिया दो चले गए अब ये तीसरा जो है अंतिम वाला अधिमात्र उपाय और तीव्र सबसे ऊपर का आ, इसमें भी ऊपर ऊपर का का सबसे ले लिया उसके लिए कहा तीव्र संवेगा नाम आसू मध्य और तीव्र अधिमात्र उपाय और तीव्र संवे यानी तीन दिन से तीन नौमी नौमा जो इनकी क्या होती है आसन्ना। सबसे निकट की समाधि होती है शीघ्र समाधि हो जाती है, समाधि समाधि होती, है। ये जो अधिमाद रूपाय वाला है और तीर्थ संवेह वाला है इसकी सबसे पहले समाधि हो जाती है से लेंगे इच्छा की प्रबलता श्रद्धा श्रद्धा आदि जो है ना ये ये जो संवेद हो गया और उपाय ये विवेक बहराग हो गया विवेक बैराग्य उपाय हो गया तीन उपाय जो बताए थे ना मृद मध्य उपाय गुरु विवेक बहरागे हो गया और फिर उसकी मात्रा श्रद्धा बिर आदि की जो नहीं है ये उसका वेग हो गया अब तो उसमें से जिसका सबसे अधिक यानी विवेक पैरा जिसकी अत्यधिक मात्रा में है उसकी सबसे पहले समाधि हो जाएगी समाधि फल समाधि लावाएं समाधि की प्राप्ति और फिर प्राप्ति का फल दोनों शीघ्र हो जाते सबसे जा। हाँ अभी ये उपाय और तीरसं तीरसं, सब है। सब है। इसके भी तीन तीन कर दें। अभी तीरसं, तीरसं, तीरसं, ना। ना। इसको पीछे तो छोड़ दिया इसकी गिनती नहीं करेंगे इसमें भी होता होगा कोई मृदु उपाय में भी और मृदु जो सफे है पहला इसमें भी कोई आगे पीछे ऐसे तो चलेगा के हाँ इस वाला भी चलेगा आगे पीछे होता रहेगा इसका अतिक्रमण नहीं करेगा अभी ऐसे इसका चलेगा तो इनका तो छोड़ दिया यहाँ तक इसका ले लिया है तो बस हाँ आठ छोड़ दिया, दिया। नौवे में ले लिया नौवे में भी दो छूट दिए अभी तो और इसके भी तीन विभाग हो जाएंगे तीसरे के। भी तीन हाँ हाँ नौवे नंबर का फिर तीन विभाग अगले में करेगा अभी उर्दू मध्य अधिक मात्रा का एक में भी होगा, लेकिन उस काल में उसकी इतनी जल्दी प्रगति होगी, जिसमें करेगा और कम हो वो समय के अनुसार करेंगे। उस काल तक इतना वाला किया उस का ना किया प्रतःकाल चारे बजे से बजे ग्यारह मध्य वाला कर लिया और बजे के बाद मृदु वाला कर लिया सायकाल छोड़ दिया हाँ कभी कभी नंबर इस तरह से हो सकता है वो या महीने के लिए दिया में कर कुछ ठंडा हो गया तीसरे में सूर्या में जाकर के फिर चौथे में फिर शुरू कर दिया ऐसा तो कोई नहीं के जा सकता है कि मैं हमेशा तो तो एक गति कभी किसी की नहीं रहेगी नहीं सकता ना एक नो बैठा रहेगा चुपचाप और ना उड़ता रहेगा ऐसे चलता नहीं है इसमें बाधा दौड़ देखिए ना बाधा दौड़ होती है ऊपर ऊपर ऊपर नीचे नीचे नीचे होता है, है, समान कभी स्थिति नहीं लेकिन फिर भी यही बताया ना कि कोई व्यक्ति कहता है एक जन्म में थोड़ी मुक्ति होगी इसका मतलब क्या है नहीं करना नहीं चाहता है फिर किसी ने कहा कम से कम इस जन्म में इसमें नहीं अगले जन्म में हो जाएगी इसमें तो नहीं वो थोड़ा सा है बत्तिवार। आ, बत्तिवार। एक ने दूसरा है कितने तो हो गए करोड़मा भी हो सकता है लाख माँ भी हो सकता है हजार माँ भी हो सकता है तो तीन जन्म तो में तो कम से कम तीन में तो नहीं होगी मुक्ति होगी यही होता रहेगा उसका यही सृष्टि से पहले ये तीसरा ही जन्म है क्या ये तो है तो हो गया इतने सारे और और क्या एक जन्म एक जन्म जन्म में नहीं होती लिया, ये पहला जन्म थोड़े है ऐसे कर अब ये तीव्र में आ गया यानी जो इसी जन्म में होना है इतना जिसका निश्चय हो गया वो तीव्र संवेद में आ गया अगले जन्म वाला मध्य और हो जाए ये लग गए क्या है छोड़ तो दिया है जन्म ने लग गए इसमें कहा जाएंगे ये मृदु वाला तो यानी इधर तो छूट गया आगे क्या होगा शुरू कर दिया है बस इन सीमा नहीं बनाई में खत्म कर देना है बस तो आरंभ कर दिया और सबका रहेगा ये मृदु वाला हो गया उसने कहा कि नहीं अगले जन्म में तो हो जाएगा इसमें तो, तो लग रहा है और अगला में जाने ये मध्य में आ गया किसी को तो लगा कि ऐसे कैसे इसमें कर लेंगे तो ये तीव्र हो गया लेकिन उसने कहा नहीं ये जन्म अभी क्या है तो पाँच साल में कर लेंगे इसको दस साल में पाँच साल में दो साल में तो हो सकता है। अब अब ये तीव्र तीव्र तीव्र में, में मध्य ऐसे करके फिर इसमें हो जाएगा आपके। और बस बस। अभी बैठता, कर बस। अब जो भी होगा तीव्र तीव जो अंतिम तीव होगा वही आ जाएगा नहीं गा। नहीं गा। नहीं गा। चाहे इधर से जाए, इधर से <laughs> कहीं जाना है, में, मात्र जाएगा अति भी नहीं होना चाहिए, इस होता है। यदि आपका रास्ता साफ है तो चाहे जितनी दौड़ लगा कोई बात नहीं है तो लगाना चाहिए पूरी शक्ति से दौड़ लगाना चाहिए बाधक नहीं है उसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए यानी ज्ञान ठीक प्रकार से काम कर रहा है अगली स्थितियाँ क्या है ना उसका पता होना चाहिए बस ये होता है और ऐसे होता है दोनों चीजें होनी चाहिए ये होना है और ऐसे होना ये दो चीज़ें पता है तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ करते जाओ। कोई बात नहीं आएगी हो तो जाएगी लेकिन अभी ये नहीं पता है कि करूं कैसे होगा क्या कैसे करूँ ये भी पता हो तो गया पता है, तो फिर अभी नहीं है तो तो तो तो पता होना चाहिए कि ये ही क्या ये होता है आएगी जिस आएगा, ये आएगा तरह की, की स्थिति आएगी ये पता है अब अभ्यास करता है है नहीं वो समय पूरा सकता ये समझ भी नहीं आता है ये व्यापक व्यापक भाव है क्या कैसा होता है वो कितना ही कुछ करते रहे होगा क्या उसका वो बल लग उल्टा गिर पड़ेगा सिर में चक्कर आ जाएगा समझ में नहीं आया है तत्व रूप में उसको भाव होता कैसा है ईश्वर पर निधान है वो कैसा होता है क्या होता है स्वरूप क्या है इसका सीधे अपना लग गया सिर्फ पीछे उससे तो नहीं होगा उसको ये होना चाहिए पूरा का पूरा जो समर्पण है ये होता है वो जल्दी जल्दी करेंगे कोई बात नहीं तो भी नहीं नहीं नहीं होगा। आत्मा का का बताया, बताया, ईश्वर और करके कर है, तो साथ से तेरा माला में हो वो चला जाएगा, कुछ नहीं होगा तो है और ही तो दुछ नहीं कौन कौन तो तो है नहीं नहीं नहीं। कुछ करने लग गया जब करने लग कर गया क्या करने लग गया और काम जी सब फिर उसने कहा बैठ गया करके। पानी में आवधि देने का पानी को रोक रहा जब पानी रुकेगा चला जाता है ये व्रत तो है तो नहीं रोकने का बाँ कैसे बनेगा तो ये बड़ी तरफ से होता है तुम भी तो हो। से तुम्हारा नियम नियम शुरू है इसी होता। होते है ही। जैसे के होते होता है ये कोई भी होता है उसमें नियम को तो पीछे बता दें कर्ते का कर इसमें बेगुन नहीं होना चाहिए कर्ता में बेगुन नहीं होना चाहिए रोज से होना चाहिए में करने की विधि में दोस्त नहीं होना चाहिए और साधन जो भी है वो निर्दोष होने चाहिए परिणाम आए पल आ जाएंगे उसमें कोई बाधा नहीं है तो उसी के अनुसार रुकना होता है डलना होता है चलता है। साधन के अभाव में जल्दीबाजी करेंगे तीव्रता दूसरा उस परिणाम आता है कि जल्दी नहीं करना चाहिए और देख गया है कि कुछ नहीं है बाधा जितनी दौड़ लगा कोई गाड़ी चलाते हैं अकेले सल क्या करेंगे तो अगर तथ्य यानी जो होना है परिणाम उसका परिज्ञान होना चाहिए और वो कैसे किया जाता है निर्णित किया जाता है ज्ञान ये होना चाहिए जल्दी से जल्दी कर सके, समय का इसमें कोई नहीं है। मृदु मध्य अधिमात्र विशेष तीव्र संवेगा नाम ये जो कहा था तीन उपाय हैं मृदु मध्य और अधिक मात्र भी अभिमात्र अधिमात्र उपाय वालों में भी जो तीर्थ संवेद होता है उसकी सबसे जल्दी समाधि होती है उसमें भी उनमें भी अधिमात्र उपाय और तीर्थ में भी मृदु मध्य अधिमात्र इनके भी तीन भेद हो जाने से हमें के भी तीन भेद हो जाने से तत्व भी विशेष उससे भी विशिष्ट शीघ्र हो जाता और अधिमात्र उपाय उपाय तीव्र संभेद और मृदु तीव्र संभेद, मध्य तीव्र संवेद अधिमात्र तीव्र संभेद। उसके तीन आग्रह संबेड संबेड के भी तीन नाम मृदु तीव्र तीव्र मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्री तीव्र है तीव्र संवेग जो है उस तीव्र संवेग के पहले रख दिया तीन नाम मृदु मध्य और अधिमात्र विशेष है वो तीव्र संवेग जो केवल था उससे भी विशिष्ट ये हो जाता है तो पहले में जो है न यहाँ तीव्र संवेग वाला चीज है अभी नीचे उसी के विभाग हैं तीसरी कर तो एक तो उसमें चला जाएगा दो बचेंगे उसके, उसके हाँ नौ हो जाएगा वही दस ग्यारह दो विभाग में का सबसे पहले हो जाएगा तीव्र संवे जो, जो होगा उस तीव्र के तीन विभाग की है मृदु तीव्र मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र तो अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेह उपाय में आ गया मध्य मृदु मध्य और अधिमात्र वाला ये था अधिमात्र में तीव्र था संवेद इस तीव्र में अब तीन विवाह होंगे, तो अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र अधिमात्री तो इसकी सबसे पहली समाधि होती है मृद्र तीव्रो मध्य तीव्रो अधिमात्र तीव्री तथो भी विशेष उस तीव्र संवेद से भी विशिष्ट होता है भी आगे होता है। तम, भी है। है है तीव्र तीव्र तीव्र से समाधि होती जो जो या सबसे पहला दोनों एक ही हो जाएंगे इसकी समाधि होती है। ततोपि मध्य तीव्रस्य मध्य तीव्रस्य तीव्र आसंगतरा मृदु तीव्र से आगे हो गया अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र से उसे पहले उसे हो जाएगा तस्मात अधिमात्र तस्मात्मात्रीव्रवेग से अधिमात्र उपाय आसन्नतमा समाधि अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र तीर्घेश अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संदेश जो तीव्र संवेह वाला है उसकी आसनतमा में सबसे शीघ्र समाधि का लाभ और समाधि का फल यानी एक तो समाधि लग जाएगी समाधि लगने के बाद उससे क्लेश धस्त हो जाएंगे उससे की प्राप्ति कहलो या कहलो। वो समाधी समाधी और जो जो भी समाधि समाधि का और और लाभ है प्रज्ञाओं पर संप्रज्ञात में अभी तो उसको मुझे वो में तो फल कर रहा है तो असंप्रज्ञात समाधि लगेगी और संस्कार तक भी उसका फल हो जाएगा और आगे अभ्यास करेगा की प्राप्ति और उससे आनंद की अनुभूति अवस्था, अवस्था का बने रहना ये तो समाधि है और उस अवस्था में जो ज्ञान विशेष उपलब्ध होना है ज्ञान आनंद जो उपलब्ध होना है वो उसका फल है जो आनंद होगा वो सभी जगह एक बराबर ही होता है लेकिन बात वही है कि साथ में जो रहते हैं ना वो कम अधिका देते हैं। जैसे ठंडा पानी है उसमें हाथ डालो इतना ही तो जितना ठंडा लगेगा पैर डालने पर भी ही लगेगा ना लेकिन पूरा डालने के बाद लगेगा है न, वो लगेगा तो सारा हो गया ऐसी मुक्ति में उसको लगेगा कि कहीं से कुछ बचा नहीं लेकिन समाधि में क्या होगा वो होने के बाद टूटती है समाधि एक रस रहती नहीं है पहले तो लगेगी नहीं शुरू शुरू में लगेगी फिर लग के टूट जाएगी तो इसमें पूरी तृप्ति नहीं होगी उसको नहीं मानो घंटे भर की लग जाती है आधे घंटे की लगती है इसमें उसको तृप्ति हो जाएगी तृप्ति होने के बाद फिर उसको थका आएगी शारीरिक स्थितियाँ नियता आएगी तब मोहन फिर बढ़ेगा तो वो खंडित हो जाएगी उसकी तो खंडित होने के बाद अब स्मृतियाँ दोनों की बन जाएगी सम्मिलित ये होती है लेकिन होती है मुक्ति में ऐसा नहीं आएगा वो एक तरह से रह जाएगा बाधा वाला प्रसंग ही नहीं उठेगा कब सोया कब उठा कब जागा कब क्या किया ये वहाँ आएगा ही वो भूल जाएगा एक तरह से कहीं कुछ होता भी ऐसी बाधा होती है वर्ती है वो अनुभव भी नहीं रहेगा उसको वो एक जैसा ही रहेगा ये अंतर रहेगा लेकिन रहेगी ये यह यहाँ भी होता है वैसी वैसी वहाँ भी वैसे होता तो है उसमें कोई भेद नहीं आता है उपलब्धि तो एक जैसी होती है आसन्ना उन्हें निकटना सीख ये हाँ तो जिसका विवेक वैराग्य जितना अधिक है वो तो उसका उपाय हो गया उसमें श्रद्धा आदि इतना अधिक बढ़ाएंगे श्रद्धावीरियमृति और समाधि ये जितना और जितना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे ये इसका संभे होता गया इच्छा की प्रबलता कहेगी दूसरे शब्दों में इच्छा प्रबल जितनी जितनी होती जाएगी करने की लेकिन ज्ञान विज्ञान जितना जितना भी पढ़ेगा इच्छा और ज्ञान दोनों मिल काम करेंगे इच्छा हो गई लेकिन ज्ञान नहीं जाने लगी निशा नहीं है तो भी काम नहीं होगा दोनों साथ के होके चलते रहना चाहिए इच्छा और ज्ञान ज्ञान ज्ञान से यही तत्व ज्ञान मुख्य मुख्य क्या नहीं ये मुख्य और प्रधान में नहीं करता है आपकी जो स्थिति है ना चित्त की बाधित जिससे है यार वो हाँ वो हटना किसी को मान लो रोटी के प्रति है या भी चावल के प्रति है रोटी तो नहीं उसको देख के कभी आकर्षित नहीं करती है लेकिन चावल देख के नहीं रहा किसी को चावल से तो कुछ नहीं होता है तो और रसगुल्ला देख के नहीं है तो चावल में तो नहीं तो उसके लिए अलग उपाय करेगा ऐसे किसी का रूप में होता है किसी रस नहीं रस में भोजन में रुक में नहीं, नहीं देखने इच्छा नहीं होती नहीं खाएगा तो वो खाएगा वो अपना जुट ही जाएगा पूरा वो रस में है ऐसी मतलब अलग अलग स्थितियाँ होगी किसी को सिद्धांत अभी समझ में नहीं आया है लेकिन बैठने का पूरा प्रयास है वो अपना आराम से और किसी को सिद्धांत तो सारा आ जाता है एक मिनट बैठना चाहिए अब वो जैसे ही बैठेगा सारे सिद्धांत गायब हो जाएंगे कुछ नहीं याद रहेगा संस्कार होगा उसको नहीं अलग अलग है दोनों यानी बैठने का भी होना चाहिए और सिद्धांत ज्ञान भी होने चाहिए उसका तो चलेगा आगे बैठने का है ज्ञान नहीं है फिर सो जाएगा उसे नहीं आगे जान भी जान नहीं पड़ता है वो भाग जाएगा और फिर वो फिर किसी के साथ या तो फिर फिर। बैठने बैठने तो जो वाले होते हैं हैं ही रहते नहीं आगे जान भी सोएंगे और क्या करेंगे बैठने का मतलब है जान बीच उसका ऊपर जो बढ़ना चाहिए ना तर्थ तर्थ से, वो नहीं बैठता है ऐसे जरूरी नहीं कि है कि बैठ के वो सोते ही अंदर शतुगुण भी होता है नागुण का यदि सुख जाग गया अंदर उसको भी नींद नहीं आएगी वो भीतर अपना रहेगा ये सब जैसे हैं बाल है ना बाघे हुए सुख होता था, था, भी था। पैर बताते हैं ऐसे ऐसे जम गए गए थे बैठा था ना ये ये तो दोनों उसके एकदम से चिपक एक हो गई अब इतना होने के बाद अंदर अगर कुछ नहीं फार तो इतनी ऐसे नहीं बैठ सकता से था ये जुड़ गई भाई लंबे काल पर रखा हुआ ना इसे जोड़ करके खाना भी नहीं खाता था, था। ये तमिलनाडु का कोई योगी है ऐसे तो देहरादून में हो पुस्तक है। बाल योगी नाम से उससे संप्रदाय नहीं चलते अभी भी, भी उससे जो महात्मा होते हैं साधु देहरादिया भी होते हैं वो भी ऐसे बैठेगा तो उसकी समाधि तोड़नी पड़ती है मतलब और वो पाखंड क्या है पता नहीं देखता तो हैं। लगता है पाखंड है लेकिन वो बैठा रहेगा इस तरह से उसका जो सेवक होगा वो तो में फल ये सब ले करके उसको पाज में ले जाता है सुनारता है है नहीं आता नहीं, आता नहीं। सुगन से है, नहीं, अभी की बता। उसको तो बेचारे को मिलता ही नहीं था वो के में पड़ अभी वाले हैं बाल जो जो बाल हैं के ऐसी का पीठ वाला होता है, वाला है तो उसको उठाने के लिए ये करती है फिर ऐसे वो बैठा रहेगा आली, के पास बार कपड़ा लेकर ले करके उसको वहाँ से खाली दिन हटा लेते हैं उसी जगह उसके रख देते हैं वहाँ से उठ करके वो जाता है वो हाँ, दूर, फर, दूर ले के, वहाँ फिर बात ही पूरी करता है, <laughs> हाँ, पता लगता है, है। या या इतना करने वाला व्यक्ति की जो भाषा होगी साथ नहीं निकलेगी नहीं लड़खड़ा लड़खक वो करता है समय विशेष के लिए करता है उसके बाद समय के अंतर नहीं है, जान बीजान अभी चला रहा है वो नहीं होता था था। तो मलता या तो बहुत अधिक है इतनी देर के लिए ये कर लिया के लिए वो कर लिया या तो सिद्ध हस्त हो तो तो इसमें उतरते ही सातर ही जम की स्थिति में रहता। उसके यम नियम आदि होंगे वो निर्दोष की थी। हाँ हाँ वैसे उसकी भी बाहर से अपेक्षा नहीं रखता है ना चोरी पैमानी तो वही करेगा जिसको बाहर से अपेक्षित होता है भीतर से मिल जाता है अधिक मिलता है क्यों चोरी करेगा और उससे ज्यादा तो दूसरे दे ही रहते हैं उसको आ करके तो चुराने की स्थिति नहीं अच्छी रहती है जिसको कोई देता नहीं चाहता है भीतर वो तो छल पट करेगा छाति तो वाला भी वो नहीं कुछ करता है उसके यमनियम जो बाहर के होते हैं वो अच्छे करके होते हैं उपेक्षा तो नहीं रहा लेकिन वही सिद्धांत जो था ना वही था वो शिव जी के ऊपर जल डालता था वो तो बाद में पूजा पाठ करता था वो मंदिर उसमें सिर के ही करते थे वो तो बाल शिव योगी पास कहीं बाले थे नहीं। थे। था ये उठा ही नहीं बस बनते वो योग तो नहीं नहीं नहीं ऐसी नही था जो कुछ नहीं था उसके पास उसकी दे दे थी जाकर उसको। जो कोई देता नहीं था तो उसकी माँ उसकी दे था। भी नहीं था उसकी पिलाती बस करके बड़ा भी ये ये जो हो तो उसका काम तो करता है तो धीरे तो धीरे करते करते लेकिन लेकिन अंदर से है, वो स्थिति हो जाती चीज लेना जो शास्त्रीय प्रमाणी तो जो होता है वो यही है कि विवेक पैंगे होना चाहिए तो ज्ञान होना चाहिए उसके साथ अभ्यास मानसिक से जो क्रिया हो गई योग वो है वाली क्रिया योग के अंतर्गत नहीं आती है तो पीछे बता ना पांच दें अवस्थाएं मानसिक है सारा तो मन के अंदर क्रिया होनी चाहिए, चाहिए मन के अंदर होगा तो बाणी बंद होगी का व्यापार चलता है वो तो भी समाधि नहीं लगेगी जब मैं भी जब बोलता रहे ये बिना बैठे नहीं हो बैठेगा शारीरिक व्यापार कर रहा है और वार्षनिक भी कर रहा है तो भी नहीं हो पाएगा मानसिक जब करने का अपने आप बंद होंगे बंद करने के लिए बैठना जरूरी होगा बिना बैठे नहीं होगा तो इसलिए सिद्धांत भी होना चाहिए और उसका व्यावहारिक प्रयोग भी होना चाहिए अभ्यास भी होना चाहिए दोनों चीजें जिसके पास है वो प्रमाणित है एक है तो भी प्रमाणित नहीं है दूटा नहीं हो सकता है ये तो ठीक है लेकिन प्रमाणित है है वो थी थी वो जाएगी बुद्धि का प्रयोग करने कुछ कुछ लगता फिर एक बार जाएगी। कुछ समय वापस पढ़ाई तो शुरू कर दी आपने अभ्यास तो कर रहे हैं वो स्थिति पढ़ लेने के बाद वापस आ जाएगी जल्दी देखने लगे पढ़ते समय जाएगी उसका डर लगता है फिर सारा कुछ अगर अपने हाथ की उपलब्धियां होती है ना वो मुख्य होती है दूसरे वाली नहीं होती है। तो पढ़ने जाते तो दूसरे के पढ़ाया हुआ है पहले पहले तो यही संशय होगा कि इसको कुछ है क्या तो नहीं बैठा है तो ये क्या पता है पहले तो श्रद्धा तो ही नहीं होती इसकी बात है समाज में हुए नहीं हाँ उनके उनका व्यवहार नहीं होता है ना बोलते बोलते हैं बस हाँ। कोई करते तो है नहीं वो स्वयं नहीं बैठते हैं जब ये आते हैं विषय उठ के पढ़ते हैं स्थिति में भीतर उसके ज्ञान है, है, तो है। अनुकूल पढ़ाता भी है वो करता भी है। उस आदमी से फिर वो मानेगा ये स्थितियाँ अगर वो बताएगा ये बता देगा आगे होती होती होती ऐसी ऐसी स्थिति स्थिति अब अब वो वो इधर नहीं नहीं नहीं जाएगा ये तो तो है नहीं, नहीं हुआ है मुझे <laughs> हुआ करेगा से बताना पड़ेगा यहाँ पर ये होता है जाकर के अब वो फिर कर लेगा का इसलिए दोनों चीजें कही अशुरु के पास जाना का पालन करने का आए, अभ्यास भी करने का है तो साथ साथ चलने उसका मतलब जो है योग्योगा विशुद्ध होता है। अत्यंत पूर्वक जो नहीं पूर होगा अब और हो बता रहे हैं तस्मात एव आसन तमा समाधि अथाह लाभे अन्य कसायो नृदु उपायो माध्यय तो ये देवी बता तो दिया ये तो विवेक तत्व ज्ञान ये क्या हो गया न सत प्रमाण से भी आ जाएगा इसको सुन के पढ़ के भी आ जाएगा और अभ्यास भी कर लेगा कह रहे हैं कि क्या इसके साथ और भी जल्दी हो सकता है क्या जल्दी तो होगा ये भी जल्दी से जल्दी भी कुछ होगा क्या जिसमें तो जोड़ सकते हैं उसको पूछ रहे हैं कि ए रसमा देगा समझ तो इतने से ही असल तमाशन निकटतम शीघ्रतम समाधि होती है या इसके लाभ में और भी कोई उपाय होता है उसके लिए कह हाँ, रहे होता है छोड़ छोड़ करके ऐसा के नहीं होगा। बिहार नहीं एक इसको के। ये है <laughs> अथवा तो दोनों होता का ये कर लो बाप दोनों समन्वय उसमें भी होता है ये विकल्प में भी होता है साथ में भी होता है ये जो वाह है समुच्चय में है क्योंकि ईश्वर पर निधान शुरू से चल रहा है तो नियम जो शुरू किया है ना इसे अनुष्ठान ईश्वर इस पर तो वहीं से पीछे लग गया इसके पीछे छोड़ेगा ये हो सकता था शाम करते समय उसको छोड़ देता होगा में पकड़ लेता होगा ये छोटा नहीं है पूरा जो हम करते आ रहे हैं उसके भी साथ और भी जोड़ो। इसको जोड़ दो जो है विवेक केवल इस ही नहीं है ना और भी आत्मा है प्रकृति है ये सब भी है विवेक भैया जिसने है वो ज्ञान भी है ईश्वर से प्रार्थना भी है तो इससे नहीं है है धीरे-धीरे उससे भी आएगा यहां। इसर तक तो आना ही आना है उसको। अभी वो जोड़ नहीं पा रहा था व्यवहार में तो कर लेता था लेकिन ध्यान के समय नहीं करता था उपयोग आत्मा तक बिना ईश्वर के व्यक्ति पहुंच जाएगा तो हाँ है है नहीं आएगी ये अपना अनुभव का विषय करते करते जैसे, जैसे ना, वो पहुंच जाएगा ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता अपनी तरफ से ईश्वर का जो ज्ञान होता है वो ईश्वर की तरफ से होता है ईश्वर तो को पकड़ सकता है समझ में तो ये अंतिम चीज तो ईश्वर है ना नहीं कर करेगा आत्मा अकेले में क्या कर सकता है तो जब तक शरीर है उसको का वही पीछे और सुख लगेगा तो तो क्या करें हो गया सब या तो बहुत भयंकर दुखी होगा इतना करने के बाद भी कुछ नहीं होता है बुद्ध की तरह नहीं है बस। सारा कुछ सारा कर कर कर कर लिया उसने कर लिया ये कर लिया वो कर लिया तो ये उसने तो ये वो उसके बाद भी काम नहीं करता है चाणक तो पड़ेगा वही है ना अगर ये पढ़ाने वाला तो मिल गया उसको शुरू से तो हो जाएगा इसका तो ऐसा पैरा कितना हाँ लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ेगी अभी तो दिल सी जंग की नहीं है ना अभी इसलिए लेकिन शुरू में बचपन में मिल जाए ना कोई तो ऐसे जिस पर बहुत अधिक विश्वास होता है माता पर जैसे वो थोड़ा थोड़ा जोड़ दे तो हो जाएगा अपना कोई परिचित पिता मिल गया साधु मिल गया, गया गुरु को वाला, तो तो तो तो ज़ुण ज़ुण तो तो से फिर जुड़ जाएगा तो माता पिता ऐसे होते हैं ना वो लगाते भगवान वो इतना लगाते हैं मेरी भक्ति कर लेने से छुटते थे उसके माता पिता ही तो तो कर तो थे रहे थे माता पिता ही ये ईश्वर से और शीघ्र हो जाता है उसको ये और अधिक शीघ्र समाधि और पाँग विशेष विशे विशे से प्रणिधान से अर्थात भक्ति विशेष से ईश्वर की विशेष तो विशेष से की, पालन विशे से की पालन क्या होता है तम उसको स्वीकार कर लेता है कैसे अभिज्ञान मात्र से अपनी इच्छा मात्र से, से अनुकूल किया ना ना बनाया हुआ। ना बनाया हुआ, हुआ क्या होता है उसको अनुग्रहित कर देता है उसको सफल कर देता है उसको फल को दे देता है कैसे अभी ध्यान नहीं कोई डंडा नहीं लाता है कुछ नहीं करता है वो सीधा हो हाँ। वो गया। वो गया। हो हो जाएगा। अपना पर अपना पर अपना गया। देगा गएगा बनाना पड़ेगा हाँ उसके बाद सुनिए इतना प्रकार करना पड़ेगा पड़ेगा कि मैं इसर के में कुछ नहीं, मेरा कुछ कुछ नहीं नहीं है सारा छोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से अंतिम उसको बनाना होगा उसके बिना रह नहीं सकता ऐसी स्थिति में जाने के बाद फिर उसके अनुकूल ही सब करने को तैयार हो जाएगा विरुद्ध नहीं करेगा उससे समय अब ईश्वर कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा कि कर, का। उसी का नाम है ध्यान मात्र। ध्यान, ध्यान दे रहा क्या ऐसे दे देखते देखते ही कर कर देता है वो का सब आप ज्ञान मात्र से स्मरण मात्र से। संकल्प मार्गी हो तब आसन समाधि लाभ और फल से उस अभिध्यान से भी योगी का समाधि लाभ और समाधि के फल की प्राप्ति हो जाती है